माँ की बातें पूजनी योगेन माँ पूरी से लौटकर कर माँ मास्टर महाशय के घर पर तीन चार सप्ताह रुककर कर आठपुर गई सांस में बाबूराम राम नरेंद्र मास्टर महाशय सान्याल आदि कई लोग थे वहाँ छः सात दिन रहने के बाद बैलगाड़ी से तारकेश्वर होते हुए मास्टर महाशय आदि के साथ वे कांवरपुकुर गई कांवार पुकुर में प्रायः एक वर्ष रहने के बाद होली के पहले माँ फिर कलकत्ता लौटी और मास्टर महाशय के कम्बुलिया टोला के मकान में करीब एक महीना रही इसके बाद बलराम बाबू के अंतिम बीमारी के समय उनके देह त्याग के समय तक वे बलराम बाबू के मकान में ही थी बाद में बेलूर में शमशान के समीप घुसुड़ू के मकान में ज्येष्ठ मास मई जून से भाद्र मास अगस्त सितम्बर तक अठारह ईस्वी में निवास किया वहाँ उन्हें खून की पेचिश होने से वराहनगर में सौरेंद्र मोहन ठाकुर के किराए के मकान में लाकर उनकी चिकित्सा कराई गई वहां कुछ दिन रहने के बाद बेबुलराम बाबू के मकान में आई और दुर्गा पूजा के बाद कंवरपुकुर होकर जयराम बांटी गई उसके बाद अषाढ़ मास जून जुलाई 1893 में बेलूर में नीलाम्बर बाबू के किराए के मकान में आई और बाद में मांग फाल्गुन में कैलवार बिहार में जाकर वहाँ दो महीने रही खैलवार से अपनी मां और भाइयों के साथ मां पुनः काशी और वृंदा बन गई वहां से लौटकर मास्टर महाशय के कोलो टोला के मकान में लगभग एक माह बिताने के बाद मां अपने गाँव गई वहां से लौटने के बाद वे बाग बाजार में गंगा के किनारे स्थित गोदाम वाले मकान में पाँच छः महीने रही इसी मकान में श्रीयत्तनाग महाशय ने माँ का दर्शन किया था वे पुनः गाँव गई और लगभग डेढ़ वर्ष बाद लौटकर कर गिरीश बाबू के मकान के सामने वाले मकान में रही इसी मकान में निवेदिता ने मां के साथ लगभग तीन सप्ताह तक निवास किया था इसके बाद गिरीश बाबू के मकान के पास सोलह नंबर बोझपाड़ा लेन में जहां निवेदिता ने पहला स्कूल खोला था उस मकान में रही इसके बाद बाग बाजार स्ट्रीट के मकान में रामकृष्ण लेन के सामने रही वह शरद महाराज थे तत्पश्चात माँ गाँव गई गिरीश बाबू के यहाँ दुर्गा पूजा के उपलक्ष में वे पुनः जयराम बाटी से कलकत्ता आकर बलराम बाबू के घर में ठहरी गाँव में मलेरिया के प्रकोप से माँ इस बार खूब दुर्बल हो गई थी बाद में फिर गाँव जाकर रही और उद्बोधन का नया भवन बने बन जाने के बाद फिर माँ का वहाँ शुभागमन हुआ इसके बाद कोठार मद्रास बेंगलोर रामेश्वर आदि का भ्रमण करने के बाद माँ उद्बोधन लौट आई और फिर कुछ दिनों के बाद गांव लौटकर कर वहाँ राधू का विवाह किया इसके लगभग एक वर्ष बाद वे पुनः जयराम बाटी से कलकत्ता उद्बोधन आई उद्बोधन से कार्तिक माह अक्टूबर नवंबर 1912 सौ ईस्वी में माँ काशी गई और लगभग तीन माह काशी में रहकर कलकत्ता लौटी माँ को बचपन में अक्सर ही खाना बनाना पड़ता था जब उनकी माँ विशेष कारणवश खाना नहीं बना पाती तब माँ ही खाना बनाती थी माँ कहती मैं खाना पकाती और पिताजी भात की हंडी उतार देते बाद में तो आत्मी स्वजन और भक्तों की सेवा में ही माँ का समय बीता था